तो तुमको अपनी कृपा से करा और तुम्हारा करता हूं कि वर् बनावट नहीं आती तुम तुम में बिगड़ बिगड़ती नहीं हो तुम्हें बदलाव नहीं आता है भगवान ने कहा कि जो खाली भर दूंगा, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं और तुम अविकृत रहती हो तुम्हें आदमी को थोड़ा सा कुछ मिल जाए थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो उसमें कुछ कुछ आने लगता है एटीट्यूड बदल जाता है बनावट आ जाती है दिखावा बढ़ जाता है इस नौमी में कोई विकार नहीं है इसलिए भगवान ने नौवी को देखा है तो नौवीं तिथि को चुना है विचित्र विचित्र चमत्कारों के आश्रय भगवान ने चैत्र मास को चुना राजा के घर आना है इसलिए भगवान ने ऋतुराज बसंत को चुना सारी प्रकृति पवित्र हो जाती इसलिए भगवान ने ना शीत होता है ना बहुत गर्मी होती है इसलिए भगवान ने इस नवमी तिथि को और जब भगवान का जन्म होने का समय आया अग्निहोत्र की शालाओं में कुंडों में अग्नियां अपने आप प्रज्जवलित तो होने लग गई मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लग गई बिचारे चंद्र महाराज खड़े खड़े उदास दूर खड़े हैं चंद्रमा चेहरे पर बड़ी उदासी है तो भगवान ने पूछा भाई आज सारी दुनिया खुश है तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है चंद्रमा ने कहा प्रभु आज सूर्य खुश है आज नक्षत्र खुश है आज तिथियां सब खुश हो गई आज दिवस खुश है सारी प्रकृति प्रसन्न है परंतु मुझ अनाथ को आपने अकेला छोड़ दिया मेरा कहीं नंबर नहीं है मैं भी आपके जन्म का साक्षी बनकर के उस जन्मोत्सव का आनंद लेना चाहता हूँ तो कैसे करो जब तक वो रहेगा मैं नहीं आ पाऊंगा मुझको भी अपनी सेवा में स्वीकार करो भगवान ने कहा कंधे पर हाथ रख कर के कहा तुम चिंता मत करना अगला जब जन्म लूंगा तो बेटा तब लूंगा जब तुम्हारा भी उदय हो और मेरा भी रहा होगा अगला सूर्य वंश में और अगला जन्म चंद्र वंश में लूंगा और अब दिन के बारह बजे आया हो अगली बार रात के बारह बजे आऊंगा चंद्रमा ने कहा बाबा उतना लंबा इंतजार कौन करेगा मैं तो मर जाऊंगा तो भगवान ने कहा उसका भी समाधान है दुनिया मुझको राम कहेगी पर तो चंद्र मैं अपने नाम के आगे अपने आप तेरा नाम जोड़ दूंगा आज के बाद मेरा नाम राम चंद्र हो जाएगा भगवान वो जो सबको खुश कर दे किसी को भी निराशा ना लगे अरे भैया भगवान तो इतने प्यारे होते हैं कि चोर भी जाता है न, चोरी करने तो वो रास्ते से जगा हे गायत्री माता जरा मेरा दाव ठीक लग जाए कोई दरगा इसे आदमी नहीं आजकल कर प्रणाम करने का ढंग जानते हैं क्या इधर इधर कर देते हैं ऐसे क्या करते तो बता नहीं हमको बहुत अच्छा लगता है अपने अपने ढंग से जीने वाले सब लोग किसी के कैसे कपड़े किसी के कैसे कपड़े बोले वो जैसे कोई चिड़िया चह हो मस्त जीते हो ऐसे बालक अपनी जिंदगी का, का आनंद लेते हुए बालक बालक, जब जब कभी बालक, कभी अत्यंत आधुनिक मंदिर के आगे से निकलते हैं और जब वो ऐसे करके अपनी हाजरी मानो लगा देना चाहते हैं कि अंदर नहीं आने का टाइम है अवकाश नहीं है फिर भी मन का भाव है और वहां से भी ऐसे कर लेते हैं तो मेरे मन में तो बहुत आनंद आता है ये कितने भी अपने आप को आधुनिक समझ ले इनके दिलों में इनके हृदय में इनके मन में भगवान के प्रति प्रेम है करुणा है इनके शरीर में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इतना नास्तिक नहीं हो सकता कि वो भगवान के यहां तक नहीं आना चाहता है भगवान हो जो सबको संतोष दे जो सबको आनंद प्रदान करे जिसके यहां आकर के शत्रु के मन में भी दिव्य भाव आ जाए पापी के हृदय में भी पुण्य भाव आ जाए भगवान ने कहा कि एक बार भी मेरे सामने जो आ जाए भर जाए हो तो किसी ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं आप सर्वान्तरयामी हैं सकल सृष्टि पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए आप कैसे कहते हैं कि मेरे सामने आवे ये बात तो जची नहीं सारी सृष्टि के मालिक आप हैं स्वामी आप हैं सारी दुनिया आपकी बनाई और बसाई हुई है कहते तो मेरे सामने सन्मो को हो जीव मोही जब ही और जन्म कोटि अघ ना सू तब ही मेरे सामने आएगा तो करोड़ों जन्मों के पापों को तो जला के भस्म कर दूंगा इसका मतलब वो जो अपराध करने वाला है तुम्हारी पीठ के पीछे करता है क्या भगवान ने कहा भैया बात वो नहीं है इसका उत्तर थोड़े दूर हटके दे बोले सियावर रामचंद्र भगवान की एक दिन मैया यशोदा बालकृष्ण लाल का जन्मदिन था तो लाला को लेकर के यमुना मैया को 100 दीपक 108 दीपक दीप दान करने के लिए यमुना मैया के किनारे गए एक दीपक जलाती है यमुना मैया मेरे लाला को यश पूरी दुनिया में फैल जाए हे hey यमुना मैया मेरे लाला पूरी दुनिया के सिर पर राज्य करे हे hey यमुना मैया मेरे लाला की अलाय बलाय सब छू तुझमें डूब जा ये माताएं कभी कभी मंदिर में आटा वाटा लेके आती है किसी महात्मा को कुछ देती हैं ना पता है क्या करती हैं अपने पोते अपने नाती सबके सपर से घुमाती है बोले अला वला छू बाबा के आ जा राहू केतु तो भी उतर जाए <laughs> माँ तो अपनी पूजा में लगी थी भगवान कृष्ण के मंगल की कामना में दीपक जला रही थी तो दीपक जब यमुना जी में चढ़ाए जा रहे थे तो दीपक थोड़ी दूर चलते और डूब जाते उधर भगवान कृष्ण देख रहे थे कि दीपक डूब रहा है तो अभी ठीक से बड़े नहीं हुए घुटनों घुटनों चल करके यमुना जी के जल में पहुंचे और जो दीपक डूबने लगे उसी को पकड़ करके किनारे रखने थोड़ी देर में माँ तो याद आई लाला कहां है अरे लाला अरे लाला तो अंधेरा होने लगा था थोड़ा थोड़ा देखा देखा लाला लाला लाला नहीं है तो विकल हो पल में में अरे ऐसी कैसी पूजा की मैं लाला को भूल गई छपक छपक पानी में से दीपक उठा उठा करके ला रहा है तो गई अपनी छाती से लगा रे लाला तेरे मंगल के लिए मैं दीपक यमुना मैया को भेंट कर रही हूं तो बाहर क्यों निकाले तो लाला तोतली पाने बोले मैया जब कोई डूबता हुआ दिखाई है तो मेरे मन में बहुत दर्द होगा मैं किसी को डूबता हुआ देखता हूं तो मुझको रुका नहीं जाता है मैं डूबते हुए को निकाल मेरी आदत है मेरा स्वभाव है मैं डूबता हुआ नहीं देख सकता किसी को मैया ने कहा लाला तो जितने डूबेंगे समय बचा लेगा तू तो, तू तो इतना बड़ो तैरात है तो भगवान कृष्ण बोले मैया सबको तो ठेको ना लो परंतु जो मेरी नजर में आ जाएगा वह नहीं डूबने दूँगा सबकी जिम्मेदारी नहीं है परंतु जो मेरी नजर में आ जाएगा उसको नहीं डूबने दूँगा दूंगा मेरा दावा है उस ब्रह्म को भी तुम्हारी कुछ ना कुछ तो चाहिए तुमको फसल चाहिए तो वर्षा वो देगा अच्छा मौसम वो देगा वो दाना भी वही डालेगा परंतु बीज तो वो आप बीज भी नहीं बोना चाहते और फसल भी चाहते हो तो नहीं होगा सारी सृष्टि भगवान की है सारे जीव परमात्मा के हैं परंतु उन जीवों को भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव तो लाना पड़ेगा इसलिए भगवान ने कहा कि सन्मुख हो जीव मोही जब ही जवही और जन्म कोटियना तवही एक बार मेरे आंखों के सामने आ जाए और कोई जिद करके पढ़ाई रह जाएगा बोले उसका भी उसका भी उपचार है लोग कहते रावण बहुत बुरा है रावण बहुत बुरे हैं ना यदि आपसे कोई प्रश्न करे सुग्रीव और बाली में कौन अच्छा कौन बुरा है तो क्या कहोगे आप मैं बता दूं क्या कहोगे आप कहोगे सुग्रीव बहुत अच्छा है बाली बहुत बुरा है यही कहोगे ना चलो मत कहो अपने मन की बताओ सुग्रीब अच्छा है कि बाली अच्छा है है? और यदि कोई पूछ लेना कि सुग्रीब में क्या अच्छाई है तो बता नहीं पाऊ और कोई पूछ ले कि बाली में क्या बुराई है तो बता नहीं पाओगे क्योंकि बाली में जितनी बुराइयां हैं उससे कई गुनी बुराई तो हमारे अंदर है और मैं आपको तो बताऊं सुग्रीव ने भगवान को पाने के बाद भी संसार में अपने आप को खपा दिया जंगल जंगल भटकता था भगवान ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरा राज्य दिलवाऊंगा परिवार बसाऊंगा और सुग्रीव भी प्रतिज्ञा कर रहा है ताल ठोक करके बोले प्रभो मैं आपकी मैं सीता जी का पता लगवाऊंगा और मैं ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा भगवान ने कहा कि मैंने वचन दिया है तो एक पल नहीं लगाया भगवान ने पाली को मारा और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की सुग्रीव को राजा बनाया घर बसाया सब ठीक कर दिया और उस सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की थी भगवान चार महीने तक प्रावर्षण पर्वत पर चातुर्मास किया एक दिन भी सुग्रीव अपना घर छोड़कर के भगवान राम से चातुर्मास के दिनों में ये पूछने नहीं आया कि भगवान आपको तो सब्जी चाय कुछ चाहिए चाय पानी की भी नहीं पूछी मेरी बात पर विश्वास ना हो तो रामायण पढ़ो प्रावर्षण पर्वत पर चार महीने तक लक्ष्मण जी महाराज और भगवान राम दोनों रहे एक भी दिन सुग्रीव पाने की पूछने नहीं आया सुख मिला इतना खो गया इतना खो गया इतना डूब गया भगवान को भूल गया भगवान ने कहा लक्ष्मण लगता है सुग्रीव भूल गया और कह देना जाकर के जिस जिस प्राण से बाली को मारा था वो मैं भूला नहीं हूं ध्यान रखना ऐसा भगवान को कहना पड़ा इतनी बात भगवान बोले तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप कैसी बात करते हो आपके मेरे रहते आपको क्या जरूरत है मैं अभी जाता हूं अभी मारूंगा भगवान बोले भैया मारना नहीं है वह अपना है अच्छा है चाहे बुरा है एक बार जिसका वर्ण कर लिया भगवान ने उसको कभी त्यागा नहीं वो अपना है अच्छा है चाहे बुरा है उसको अपना काम होना चाहिए मारना नहीं है लक्ष्मण जी महाराज गए हनुमान जी महाराज ने जगाया सुग्रीव कौन माने जो भगवान को पाने के बाद भी भगवान को भूल गया और संसार में डूब गया हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है अब प्रभु कृपा करहु यही भाती और सब तज भजन करो मुदिन वो प्रार्थना कर रहा है मैं फंस गया तो वो। मैं बहुत दुखी था जंगल जंगल भटकता था थोड़ा सा आराम मिला तो मुझको नहीं डाल गई मैं वासना की वासना की नींद में सो गया और वो बाली वो पुण्य आत्मा है सारी जिंदगी जिसने साम्राज्य का उपभोग किया अपने जीवन का आनंद लिया अंतिम समय आया तो भगवान का हो गया संसार को भोगने के बाद भगवान का हो गया बाली तो फिर संसार की ओर लौट करके नहीं आया और सुग्रीव भगवान को पाने के बाद भी संसार की प्यास बची रह गई तो कौन अच्छा है बाली ने कहा कि प्रभो हृदय हृदय और प्रीति मुख वचन कठोरा बाबा तुलसीदास कह रहे हैं बाली के बारे में कि बाली के हृदय में भगवान के लिए अनंत अनंत प्रीति का समुद्र लहरे मार रहा था भगवान के चरणों में अत्यंत अनुराग पाली के हृदय में परंतु मुख पर थोड़ी कठोरता है हृदय प्रीति और मुख वचन कठोरा कठोरता क्यों है बोले भगवान की परीक्षा ले रहा है प्रभु तुम दुनिया की परीक्षा लेते हो आज हम तुम्हारी परीक्षा ले मैं बैरी सुग्रीम प्यारा और कारण कवर नाथ में मारा मैं तुम्हारा शत्रु हो गया सुग्रीव ये तुम्हारा मित्र हो गया मुझको क्यों मारा तब तो भगवान ने समाधान किया कि ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा वो अनुजधु भगनी कन्याचारी इन्हें कुदृष्टि बिलो के जो इत बधे कछ पाप न हो तो बाली ने कहा बाबा ये तुम्हारी मनुस्मृति हम बंदरों पर भी लागू होती है क्या ये बेटी है ये बहन है ये मां है ये चाची ताई है ये संबंध मनुष्यों में चलते हैं कि हम पर चलेंगे हम तो बंदर हैं और बानरों में ये नाते नहीं चलते हैं भगवान ने बाली की भावना को देखा बाली के हृदय में छुपे हुए प्रेम को देखा तो भगवान ने एक बार निवेदन किया बाली यदि तुम कहो तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित कर दो तुम यदि चाहोगे तो तुम्हारा जीवन लौटा दूंगा बाली ने कहा प्रभु अब नहीं इस संसार का मैं दम देख लिया इसमें कुछ भी नहीं है प्रभो मुझको दया पर जीना मंजूर नहीं है किसी की कृपा पर मैं नहीं जी सकता और आप ऐसा मत समझिए बड़े बड़े महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र हमलात्मा महात्मा हजारों वर्षों तक पर्वतों की कंदराओं में साधना करते हैं और मन में एक ही भाव होता है अंतिम समय जब आवे तब प्रभो आपके दर्शन हो जाए आपका मुख कमल दिख जाए आपका नाम हमारे मुख पर आ मुख्यमंत्री जन्म जन्म जनमरी जतन कराही और अंत राम मुख आवत में अंतिम समय में भगवान का नाम भी हमारे मुखार बिंदु पर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए प्रभु मेरे जैसा संसार कहता है कि मैं पापी हूं और मुझ पापी को प्रभु आपकी आंखों के सामने संसार छोड़ना ऐसा सब सौभाग्य कम मिलेगा ऐसी मौत तो बड़े बड़े पुण्यात्मा को नहीं मिल सकती इसलिए अब नहीं एक निवेदन है मेरे पास में धरोहर के रूप में मेरा ये बेटा अंगद है प्रभु ये जीवन पर्यंत आपकी सेवा करेगा मैं अभागा वंचित रह गया आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाया मैं आपकी दृष्टि में पात्र नहीं था इसलिए आपने स्वीकार नहीं किया परंतु मेरा पुत्र आपकी सेवा करेगा ये पात्र है इसको स्वीकार कर लीजिए अपना पुत्र भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और यही जौनी जन्मों निज कर्म हे प्रभु अपने कर्मों के दो कर्मों के अधीन जहां भी मेरा जन्म हो हो कोई बात नहीं है परंतु इतनी कृपा करना कि आपके चरणों का अनुराग हमेशा मेरे हृदय में बना रहे सुग्रीव माने जो परमात्मा को पाने के बाद भी संसार में डूब गया और बाली को एक बार भगवान के चरण कमल की झांकी मिली तो लौट करके नहीं आया अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं है कौन अच्छा और कौन बुरा है फिर भी भगवान ने अपना मित्र बनाया है तो सुग्रीव की बाती कुछ और है भगवान अपना मित्र बनाने का सौभाग्य सुग्रीव को देते हैं बाली को नहीं देते सर की अपनी अपनी विशेषता है नवमी तिथि को भगवान ने चुन लिया चंद्रमा को भी भगवान ने संरक्षण दिया पूरी प्रकृति आनंद के साथ में भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार थी माता कौशल्या के मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज ऐसा दिव्य आनंद भर गया मन लग रहा है कि साथ साथ भगवती राजेश्वरी माता कौशल्या के रूप में विराजित है पूरी प्रकृति का सौंदर्य सिमट करके माता कौशल्या के, के मुखमंडल पर आ गया और क्यों ना हो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को परमात्मा जिसके जिसके उदर में आ गया हो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की पुनर्वसु नाम का नक्षत्र था कर्क लग्न थी पर भगवान ने इस क्षण को अपने अवतरण के लिए स्वीकार किया है माता कौशल्या का एक पल को नेत्र बंद हुआ भगवान देवाजी देव, महादेव की आराधना में दशरथ जी महाराज बैठे हुए हैं लगे हुए हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभो की सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो जाए बड़े बड़े विद्वान वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में भगवान के स्वागत के लिए वेद का आराधन कर रहे हैं वेद पाठ कर रहे हैं इस मंगल में पावन क्षण में भगवान ने अपने निराकार स्वरूप को त्याग करके साकार स्वरूप का वर्णन किया निर्गुणता को छोड़ करके सगुणता का वर्णन किया मैया कौशल्या के सामने चार बुजा वाले भगवान बन करके आ गए हाथों तो में संत चंद्र गदा पद्म तो पीताम्बर धारण करके आए हैं और मैया मैया कौशल्या ने कहा प्रभो आप पिताजी बनकर के आये हो कि पुत्र बनकर के आयो बाबा तुलसीदास कह रहे हैं बोले भगवान संसार में जब बालक पैदा होता है तो उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं और आप इतने दिव्य वस्त्र धारण करके आए हो अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हो प्रभो बालक जब जन्म लेता है तो उसकी उसकी रोने की आवाज से लोगों को पता चलता है जन्म हो गया और तुम तो खिलखिला रहे हो इसलिए भगवान के बारे में कहा सुनिय बचन सुजाना रोद ठाना और भय बालक रूपा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में श्री मनारायण का अवतरण हुआ रामचंद्र भगवान की वैदिक विद्वानों के से भगवान के स्वागत में स्तुति की गई जो विधान था उसका पालन किया गया यहां भी कुछ करना भय प्रकट पाला आप सब लोग आनंद के साथ में भगवान के स्वागत में स्तुति प्रस्तुत करें mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey, hey, hey, hey. मिलेगा only okay. कुमार भगवान का जन्म अवतरण हुआ उस समय वाल्मीकिजी महाराज कहते हैं चंद्र और बृहस्पति लग्न में थे चंद्र और बृहस्पति दोनों साथ बैठ जाए अथवा दोनों की एक दूसरे पर समान दृष्टि हो तो गज के श्री योग बनता है और यह योग जिसकी कुंडली में सिद्ध होता है कहते हैं उसको दुनिया में कोई पराभूत नहीं कर सकता उसको कोई पराजित नहीं कर सकता और रामजी को कोई पराजित नहीं कर सका सीता जी ने कहा जीत को सकय अजय रघुराय जब लंकापुरी में अशोक वाटिका में माता जनकनंदिनी जानकी भगवान राघवेंद्र के विराह में पीड़ित हैं और हनुमान जी महाराज पहुंच गए उन्होंने मुद्रिका डाल दी उस अंगूठी को देखा पहचान गई तो कह भाई माया के द्वारा ये मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती माया ते असी रची नहीं जाई ये माया के द्वारा मुद्रिका का निर्माण संभव नहीं है क्योंकि ये मुद्रिका तो मायापति की है जहां माया का प्रभा, प्रभाव प्रभावी नहीं है और जीत को सके अजय रघुराय राम को तो तो जीत भी सकता नहीं है बृहस्पति उच्च के हैं शनि उच्च के हैं मंगल भी उच्च के हैं सूर्य भी उच्च के हैं और शुक्र भी उच्च के हैं पांच ग्रह भगवान राघवेंद्र सरकार की कुंडली में उच्च के हैं बर जी महाराज का जन्म लग्न में हुआ और लग्न में शुक्र वो भी उच्च के हैं इसलिए भरत जी महाराज कभी कभी हमको लगता है कि भगवान राम की तो कोई तुलना ही नहीं है पर दुनिया में भरत जी महाराज के जैसा कोई दूसरा ना हुआ ना हो सकता इतनी मधुरता इतनी सरलता इतना समर्पण इतना समन्वय समन इतना सौमंजस्य वहां कहीं अहंकारी नहीं है जिसने जलना सीखा है जिसने मिटना सीखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता उसको कोई जला नहीं सकता दुनिया में अब तक के जितने भी ऐतिहासिक चरित्रों की बात होती है जिन भी अवतारों की महात्माओं की भगवानों की अवतार बात होती है भरतलाल के जैसा संतुलित भरतलाल के जैसा संतुलित जीवन नहीं मिलेगा आपको इतना सधा हुआ एक उंगली भी कहीं अपने पूरे जीवन पर कोई उठा नहीं सकता उनके भरत लाल इतना बड़ा त्याग किया कहीं अहंकार नहीं है एक निवेदन और करें भगवान राम का तो अयोध्या में विरोधी नहीं था और एक विरोधी नहीं है भगवान राम अयोध्या के राजा बने लाखों लोग विरोधी हैं गले उतर रही है बात कि नहीं भगवान राम अयोध्या के राजा बने इसका कोई एक व्यक्ति विरोध नहीं करता लाखों लोग विरोध करते हैं गले उतर रही है बात कि नहीं नहीं आप लोगों की समझ में आ रही है भगवान राम अयोध्या के राजा बने इसका केवल मंथरा विरोध नहीं करती केवल केकई विरोध नहीं करती दुनिया के लाखों लोग विरोध करते हैं अभी नहीं समझ में आएंगे बता देते हैं विघ्न मनावे ही देव कुचाली जिन देवताओं को तो मनाते हैं कि कोई विघ्न ना आवे और वो देवता मना रहे हैं भगवान राम जी राजा न बन पाए स्वर्गलोक में बैठे हुए तैतीस कोटी देवता मना रहे हैं राम अयोध्या के राजा न पाए ब्रह्मा जी महाराज चिंतित है राम अयोध्या के राजा ना बन पाए सरस्वती को प्रेरित करके अयोध्या भेजते हैं कि राम राजा ना बन पाए और बताएं दुनिया के सब महात्मा चाहते हैं कि राम अयोध्या के राजा ना बन पाए ये अयोध्या में अटक करके रह गए तो पापी रावण को मारेगा कौन इसलिए ये वन में आने चाहिए अयोध्या में नहीं आज तो एक दो नहीं और दुनिया की बात छोड़िए खुद राम नहीं चाहते कि हम राजा बने जब राम जी के राजा बनने का नंबर आया तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दूत बना करके भेजा बोले जरा समझाओ गड़बड़ होने जा रही है। रात्रि को नारद जी महाराजा आए बोले भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा हूं राम जी ने कहा मुझको पता है क्यों भेजा बोले पता है तो फिर यह अभिषेक का नाटक क्यों हो रहा है राजा बनने जा रहे बोले अभी तो रात बाकी है ना भगवान राम ने कहा अभी तो रात बाकी है ना सुबह होने तो पता चल जाएगा और उसी पूरी रात में पूरा नाटक होगा सूत्रधार राम है निर्देशक निर्माता राम है और वहां अभिनेता भी राम है बिचारी के, के माता के सर पर तो कलंक का टिकल न था अरे समुद्र मंथन होगा और समुद्र मंथन में रत्न निकलेगा अमृत निकलेगा परंतु अमृत के निकलने से पहले भी तो कुछ निकलेगा वो क्या समुद्र मंथन हुआ अमृत